प्राणस्तो िंगशरी वर्तमन लिंगशरी रजोगुण रजोगुण का कार्यभूत रजोगुन कायुभ पंचविर्वागा कर्मेन्द्री सह दस होते तो हुआ सात्वि धींद्रिय साकम विमर्शात्मा मनोमय तैरव साकम विज्ञान मयोधी सात्वगी मन ज्ञानेन्द्रिय सहित जब विमर्षात्मा मन है संशयात्मा मन है उसको हम कहते मनोमय कोश यह भी मिलिंग शरीर नहीं है और तैरव साकम उन्हीं ज्ञानेंद्रियों के साथ निश्चयात्मिका बुद्धि है धीर निश्चयात्मिका है उसे हम कहते हैं विज्ञान को विमर्शात्मा मैंने संशयात्मकम जो संशयात्मक पंचभूत सत्व कार्यम यह मना अपत पंच महाभूतों का जो सत्व था वो है मन उक्तम ये बात पहले कह चुके हैं तब सात्विक प्रत्येक भूत सत्व कार्य उनके उसके उन्हीं के जो सात प्रत्येक का अपच रूत अवस्था में जो प्रत्येक भूतों का अपना अपना निची कार्य क्या था चक्षरादि ज्ञानेन्द्रिया उन ज्ञाने भूत सत्व कार्य होता धींद्रियोत्रादि श्रोत्राद, श्रोत्राद ज्ञानेन्द्रिया पंचमी ज्ञानेन्द्रिय साकमने सही तम मनोमह कोशि पूर्वे ने संबंध पूर्व की, पूर पूर की साक्ष मनोमह कोश सियात इस श्लोक में कई कारिका में कहीं भी श्लोक में नहीं आया क्रियापद नहीं आया कोष शब्द भी नहीं आया ऊपर से इसलिए जोड़ लेना पूर्व श्लोक लाकर करके जोड़ दो और कहो मनोमय कोश यह ज्ञानेन्द्रिया मनोमय विज्ञान में कोषद्वी सुनिवेशस्तो तेषा संशय निश्चय उभय वृत्ति दृष्टि रेव की प्रश्न आपका था ना जवाब दे रहे हैं कहा था दोनों कोष में ज्ञान इंद्रिया कैसे वहां भी क्योंकि तो संशयात्मक जो वृत्ति होती है उसके भी पीछे ज्ञानेन्द्रिया ही कारण है निश्चय होगी वो उसमें भी ज्ञान ज्ञानेन्द्रियों से जो निकला हुआ वृत्ति जो बाहर गई है वो वृत्ति कैसा वस्तु ग्रहण कर रही है उसके आधार पर मन में संशय होगा बुद्धि में निश्चय होगा दोनों के अपना अपना जो काम है मन का अपना काम क्या संशयात्म वृत्ति बुद्धि का अपना कार्य क्या निश्चय दोनों का आधार क्या है पंच ज्ञान इंद्रिया इसलिए मनोमय कोष तो विचार करता हूं मन के साथ विज्ञानी इंद्र को बोलना पड़ता है और विज्ञानमय कोष बुद्धि के साथ ज्ञानेन्द्रिंग को बोलना पड़ेगा और क्या बिना उसका ज्ञान निश्चय कैसे होगा और किसके ग्रह होगा बिना ज्ञानेंद्रियों का किसी विषय के संशय या निश्चय हो सकता है कर्मेंद्रियों से होगा कर्मेंद्र तो ज्ञान तो करते ही नहीं है कर्मेंद्रिया केवल तो कर्म करने के लिए ना हाथ है पैर है ये सब कर्मेंद्रियां ये कर्म करते हैं इनसे ज्ञान ग्रहण नहीं होता तो संस्यात्मक ज्ञान ग्रहण होगा न निष्ठात्मक ज्ञान ग्रहण होगा एक तो मन बुद्धि के तो आदेश का पालन करते केवल कर्मेंद्रिया ज्ञानोत्पत्ति हमेशा है, चाहे वो संशयात्म का ज्ञान हो चाहे विपरियात्म ज्ञान भ्रांतिक ज्ञान हो चाहे निश्चयात्मक ज्ञान कोई भी ज्ञान होता है तो वो के द्वारा ही होता है इसीलिए ज्ञानेन्द्रियों के बिना न संश्यात्म का मन की स्थिति है न निशयात्म का बुद्धि की स्थिति रहेगा इसके अधीन होकर के वो दोनों की स्थिति है इसलिए दोनों कोशाओं में मन प्रधान कोष में बुद्धि प्रधान कोष में बिना ज्ञान इंद्रियों का या मन और बुद्धि की स्थिति नहीं रह गई दोनों कोश खत्म हो जाएंगे इसे दोनों ही कोषों में हमें ज्ञान इंद्रियों को लेना ही पड़ता है निश्चयत्मिका जी तेषां एवं सत्वकारी रूपा उन उन्हीं बूथों के सत्व कार्य क्या है बुद्धि के तैरव पूर्वक्तर ज्ञानेन्द्रिय मुनिपुर ज्ञाने की ज्ञानमय आख्यकोश साम का उदाहरण कर लेता है कारणे सत्तम आनंद मयो मोदा तत्तोस्तुता कारणे सत्तम आनंद कारणे मैने कारण शरीरे है स्थूल शरीर है अन्नमय कोश लिंग शरीरे, इन कारने कारने शरीरे? का शरीरे? शरीरे? है तीन कोश ले लिया अब कारणे मने कौन कारण शरीर में अविद्यात्मिका जो कारण शरीर है अविद्यान्न चैतन्यत्मिक जो कारण शरीर में सत्वम आनंदमय यह आनंदमय कोष विद्यमान शुभम आनंदमय कोष कहें कहने का मतलब कारण शरीर का दूसरा नाम आनंदमय कोष और कैसे रहता है वहां मोदा तो मोदादिवृत्ति भी ही। मोद प्रमोद आदिवृत्तियों के साथ रहता है इस प्रकार से ये कोष जो पंचभूत आत्म की सारे, के सारे लेकिन तत्त तत कोश स्तुत आद्यात्म उन कोषों के साथ जब व्यक्ति आदात्म्य कर लेता है तब यह आत्मा तत्नमयो भवे इस आत्मा को हम क्या कहेंगे आनंदमय आत्मा मनोमय आत्मा विज्ञानमय प्राणमय और अनमय आत्मा हो जाता है कारणे कारण शरीर भूतायाम भूतायाम कारण शरीर जो मलिन सत्व है तत् मोदादिवृत्ति भी वह क्या है मोदादिवृत्तियों के साथ प्रिय मोद प्रमोद तीन माना गया ना तैत्र में आया प्रिय मोद और प्रमोदाख्य इष्ट दर्शन लाभ भोग जन्य ही अभिष्क का दर्शन प्रियता है अभिष्क की प्राप्ति मोद है और अभिष्क पदार्थ भोग प्रमोद प्रिय मोद प्रमोद प्रिय कहते हैं अभिष्क का दर्शन हो जाना उसकी प्रसन्नता चलती है मनी प्रसन्न हो जाता है आ दिखाई दे दिखाई दे जो मैं चाहता था वो यहां दिखाई दिया और दिखाई देने को मिल गया तो वो प्रियता मोद में बदल जाता है और मिला हो वस्तु का यदि आप सुख प्राप्त करने लग जाए तो वो प्रमोद हो गया उसको उपभोग लग जाए प्रमोद इष्ट का दर्शन इष्ट की प्राप्ति और इष्ट का उपभोग प्रिय मोद प्रमोद आपके इष्ट दर्शन लाभ भोग देने देंगे इष्ट दर्शन इष्ट लाभ अरिष्ट का भोग से जन्य ही सुख विशेष ऐसा सुख ही होते हैं सुख सहीत, के सहित आनंदमय मन आनंदमया के कोश सहित जो होता है कोश उस कोश का नाम आनंदमय कोश हो गया पूर्व पक्ष कहता है स्थूल शरीर नाम अन्नमय वाच्य सवायश पुरुष हो अन्नर समय किम एक अन्नर आत्मा श्रुतवाद आत्मनोन्मयवाच्य शंका है आये दबास्तू शरीगण अन्मय और एक दूसरा कह रहा वह पुरुषो अन्नरसम ये आत्मा ही अन्नसम है आत्मा कैसे आप तो शरीरों को कह रहे हो कोष और श्रुति में आत्मा को कह दिया कोषों के लिए क्यों ऐसे हुआ तब कहते हैं श्रुति जब समझा रही है शरीर का आत्मा के साथ तालात्मक होने के बाद शुरू शरीर से तालात्म अपन आत्मा को कह दिया अन्नमय आत्मा लिंग शरीर जो प्राण प्राण प्रदान कोष से तालात्म्य को प्राप्त आत्मा कह दिया प्राणमय आत्मा विद्यमान मन प्रदान मनोमय कोष के साथ आत्मा को मनोमय आत्मा कहती इस प्रकार से आत्मा का के साथ के काती है वह पुरुष है ये जवाब देना है इसलिए शंका है आप जब शरीरों को ही कोष कह रहे हो तो श्रुतियों ने कोषण को आत्मा कैसे तह दिया देखिए स्थल शरीर नाम शब्द आपके अनुसार को ही शब्द का तो समय वाच्य में ऐसा उपक्रम करके क्या बोल रहा है पुरुष अन्नर समय बोला पुरुष को ही अन्नमय कर दिया मैंने आत्मा अन्नमय बोल दिया और कह करके आगे भी क्या बोल रहा है तस्मादाय तस्माद अन्नर समयाद अन्दो अंतर आत्मा ये अंडर आत्मा से भिन्न और इससे भीतर एक और आत्मा है उस तो आत्मा का नाम प्राणमय आत्मा और फिर आगे बढ़कर क्या बोला उस प्राणमय आत्मा से भिन्न प्राणमय आत्मा से भी तो भीतर एक और तीसरा आत्मा है उसका नाम मनोमय है और उसके भी अंत में क्या बोल रहे हैं उस मनोमय आत्मा से भी भिन्न मनोमय आत्मा से भीतर एक और आत्मा है उसका नाम विज्ञानमय आत्मा ऐसे एक दूसरे के लिए क्या करें अन्यो अंतर आत्मा मनोमय अन्यो अंतर आत्मा विज्ञानमय अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय हर जगह ऐसे बोलते होगा हर जगह आत्मा शब्द प्रयोग कर रहे हैं श्रुति में इतने आत्मन अन्नमया शब्द वाच्य श्रुति का क्या मालूम हो रहा है अन्नमय शब्द वाच क्या होना चाहिए आत्मा और आपने क्या बोला अन्नमय शब्द वाच्य शरीर शरीर आप कह रहे हो वेद कह रहा है अन्नम श्रुद्ध आत्मा है तो आपके कथन में श्रुति में विरोध हो गया इत्या संदेहा अन्नादिविकार्वे न अन्नमयादि शब्द वाच्यत्व देहादि क्या है अन्नमयादि का विकार देहादिना अन्नादि विकारत्व देहादि अन्नादि विका विकार, विकार प्राण प्रचुर है मन प्रधान है बुद्धि प्रधान है उन विकारों से विकारों की प्राधान्यता कारण से हम उन विकारों को उन विकार के आधार पर नाम रख दिया अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय आत्मनस्तु आत्मा को फिर कैसे में श्रुति ने के न उन नोशों के साथ जब आत्मा जीवात्मा तादात्म्य अभ्यास करता हुआ अभिमान करने लगता है तब हम कहते हैं उस आत्मा को विनाम कर दिया जब आनंद में कोष का अभिमान कर लेता है तब उस आत्मा का नाम आनंदमय आत्मा विज्ञान में कोष का अभिमान करिए तो विज्ञानमय आत्मा निर्भर है वो किस कोष पर अभिमान करके बैठा हुआ है उसी अगर नाप हो जाता है इसी व्लोक के अंतिम भाग में कहा है उत्तरार्ध में आता मैंने प्रत्येगात्मा आता शुद्ध भ्रम शुद्ध भ्रम इन कोशों से तादित्व नहीं कर रहा प्रत्येगात्मा कर रहे जीवात्मा तत्त कोश ही तेन तेन कोश न सह तादात्म्यत्म्य अभिमान तत्तन वह आत्मा भी तत्न्मय हो गया कोष में, में को लेकर उस आत्मा को भी अन्नमयादि शब्दों से कह दिया जाता है तू शब्द से आत्म ने कोश जो वैलक्षण योजना इस श्लोक में जब तू शब्द क्यों क्या तत्कोश तू कि तू इस बात को समझाने के लिए बहुत ध्यान दिलाने के लिए है कि आत्मा भले तात्मज्ञासुआ है इनो तादात्म्य वास्तविक नहीं है आत्मा इन कोशों से अत्यंत विलक्षण है आत्मा की विलक्षणता उन कोशों से अपनी विलक्षणता को प्रकट करने के लिए श्लोक में तू शब्द का प्रयोग किया है कथम तरी एवं विद्य आत्मा ब्रह्मत्म त्म नो ब्रम्हत्तम ऐसा पंच कोशात्मक आत्मा है जीवात्मा क्या जी हो गया? पंच नहीं सकता ऐसा पूर्व पक्षी आशंका करता है यदि कथम तरही मे यदि इस प्रकार से कोशों के साथ तालात्म्य हो गया है इस आत्मा का फिर तो यह आत्मा एवं विधस्य आत्म नो मैंने तालात्म्य आत्मा कोशे अपन सिया कोषों के साथ तादात्म्य देखो तो प्राप्त हो इस आत्मा में ब्रह्मत्म कथं भाती ब्रह्मत्व कैसे भाषित हो सकता है इत्याशं कोशे विवेचना कोशों से अलग करके उसको देखना पड़ेगा कोशे भ्यो विवेचना पंच इस आत्मा का विवेकर्म में पृथक करके समझना पड़ेगा कैसे पृथक करना है प्रपद्यते प्रपद्यते अन्वय्यतिकाभ्या स्वात्ता पर अन्वय अवृत्ति आसापन हो चुके थे अब अपने आप को देखो जब स्वप्न में आप जाओगे तभी स्तूल शरीर वहां पर आपका काम नहीं आता है नहीं आता है इसका मतलब क्या है? आप स्थूल शरीर से अलग है अर्गत तो आप अनुमय कोष से अपने आप को अलग देकर हैं अलग अनुभव कर रहे, कहां? रहे हैं काम जो स्वप्न में रहते वहां पर आपके पास केवल मनोमय कोष विज्ञान में कोष प्राणोमय निए, निए। और सिद्धि में जाते हो तो उसे भी छोड़ के जा रहे वहा आप स्वयं रह रहे हो लेकिन आपका तो मन नहीं है वहां बुद्धि नहीं है वहां है ना प्राण नहीं है वहां ज्ञानेन्द्रिया नहीं है वहां आप समझेंगे इसका मतलब क्या है आप लिंग शरीर से भी भिन्न है प्राणमय मनोमय विज्ञान में कोष से भिन्न हाँ, प्राणाभिमान होता है ना वहा अभिमान से मुख्य ताकत में होना चाहिए उसमें इसलिए आप अनुभव क्या करते हैं किंचित दुवे विषम कभी न कभी हम प्राणवान असम माथा प्राणवान आसम ऐसे नहीं बोलते प्राण चल रहे भी मालूम नहीं आगे जगने के बाद जिंदे उपलब्ध हुए तब तो समझ गए प्राण भी चलता था इसे अनुभूति वहां पर अनुभूति का वहां प्राण के चलने के अनुभूति का संस्कार नहीं होता इस प्राण के साथ तादात में इसलिए आप प्राण मनोमय विज्ञान में तीनों कोषों से अपने आप को अलग अनुभव करोगे अब सुशक्ति में आप है और सुशक्ति से भी अपने आप अलग कैसे अनुभव करोगे जो समाज में जागते हो तब तीनों से अपने आप वह किसी चीज से तादात भी, भी नहीं है समाजी में समाधि में आप निर्गुण स्वरूप में जब रहोगे तब तीनों शरीर में संबंध शरी नहीं है तो व्यवहार कर रहे हैं न स्वशेर में रहकर कोई स्वप्राज तो देख रहे हैं ना आप सो रहे हैं समाधि में तो जगह है हैं ना जागरूक है लेकिन जागरूक नहीं है जागरूक है लेकिन जागृत अवस्था में नहीं है आप समाधि अवस्था में मैं सचेत हूं ये भी नहीं कि मूर्खित हूं सचेत हूं मैं अपने आपके स्वरूप का अनुभव कर रहा हूं समाधि में उस स्थिति में न सुशेर का कोई व्यवहार है न सुशीर से कोई संबंध है न कान से विद्यमान है तीनों सब अपने आपको अलग लेकिन आप देख रहे हैं जिससे किसी भी शरीर में रहते हो आप तो आप तो है ना आप सर्वत्र विद्यमान है अनुसूतोर है अनुवेय है लेकिन जहां भी आप जा रहे हैं, वहां दूसरे का व्यावृत्ति होगी आप सुख शरीर में चले गए तो स्थूल शरीर छूट गया सुर का बाद अभाव हो गया स्थूल शरीर व्यावृत हो गया स्वप्न में सुश्रुद्ध में गए तो स्थूल और सुख दोनों ही व्यावृत हो गया अभाव हो गया सुश्रुति में से आप समाधि में आ गए तो शरीर तीनों का अभाव हो गया समाधि अन्य अवस्थाओं में जो प्राप्त था शरीर वो व्यावृत्त हो जाते हैं इसके अनुवृत्ति और व्यावृत्ति के द्वारा आपको निश्चित रहना पड़ेगा मैं इन पंच कोषों से अलग हूँ मैं तीनों शरीरों से अलग हूं ये निर्णय लेना पड़ता है इसी को क्या करते हैं पहले आप उसका अलग करने के लिए अनुभव कराते हैं योग निद्रा में कहते हैं तुम अपने शरीर को देखो जमीन पर लेटा हुआ है निर्देश देते सयोग निद्रा में कहते तुम अपने आप को देखो कि अब तुम्हारा शरीर जमीन पर लेटा हुआ है यह नहीं कर तुम लेते हो नहीं तुम्हारा शरीर लेता हुआ है तुम देख रहे हो फिर कहेंगे आप ये जो कमरे से कोने में खड़े हो जाओ वहां से देखो तुम्हारा शरीर लेता हुआ है तुम्हारे शरीर के साथ अन्य योगाभ्यासों का भी शरीर लेता हुआ है उन समस्त शरीरों का बीच तुम्हारा शरीर लेता हुआ है तुम वहां खड़े होकर के देख रहे हो अरे आप अलग करिए ना आप अपने मन को लेकर वहां बाहर खड़े वहां से देख रहे हैं मैंने तो आपको बाहर है और सुशेर यहां पड़ा हुआ है वहां से खड़े होकर देख रहा है हुआ। यही निद्रा का अभ्यास करना है ऐसा निर्देश दे करके आपको आपके मन को शरीर से अलग खड़ा कर और अगर मन को ले जाएगा आप बाहर चलो, पहाड़ पे चढ़ो अब पहाड़ चढ़ता हुआ फिर आपको देखो शरीर यहां पड़ा है और आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं इसको देखो योग निद्रा से अभ्यास कराया जाती है कैसे शरीर से हम अपनी आत्मा को अलग करें विवेचन करें कर कराने के बाद फिर कुंडली जागरण के लिए फिर फिर चक्रों में फिर शरीर में शरीर में वापस लेंगे शरीर शरीर प्रवेश करो उस शरीर में लेटा हुआ शरीर में अपना रीढ़ की हड्डी को देखो सर की चोटी से लेकर के गुदा पर पूरी रीढ़ की हड्डियों को देखो इस तरह फिर एक एक चक्र ऊपर लेगा योग इसलिए यहां पर भी कहते हैं आप इस तरह से शरीर से अपने आप को तो अलग करके अनुभव करना है अभ्यास करना पड़ेगा ये अभ्यास के बिना होता नहीं क्योंकि आप हमेशा ही शरीर के साथ तादात्म कर दिन भर रहते हो और सोते भी होकर के सो जाते मैं सो रहा हूं कि सोच करके सोते हो गड़बड़ बल्कि गौसव मैं सोता नहीं मैं सोंगा नहीं मैं शरीर को सोने देता हूं ये शरीर विश्राम कर लेगा मैं इंद्रियों को बंद कर आंख बंद कर ले रहा हूं कान बंद कर ले रहा हूं मैं इंद्रियों को विश्राम दे रहा हूं मैं नहीं सो ऐसे कौन विचार करके सोता है सोते हुए ऐसे बहन जैसे सो जाते हो विवेक करें, ये जब अभ्यास नहीं करेंगे तो वेदांत श्रवण करने से कुछ नहीं होता श्रवन करते क्या फायदा है तो जो लोग याद लो बढ़िया प्रमोशन दे प्रैक्टिकल में कहा आप अपने आप को अलग कर रहे हैं शरीर से और आप बैठ कर को कर रहे हैं में ध्यान में बैठो इन्हीं शास्त्रों की अपने आप विवेचन करो पंचकोषण विवेक अपने आप पंचकोश अलग कर करके अनुभव करो शरीर बैठा हुआ है शरीर में सब हो रहा है आप अलग करके तो देखिए शरीर ध्यान में बैठा हुआ आप आ हैं वहां से देखो शरीर बैठा हुआ देखो मैंने अपने आप वह कर ही नहीं पाते सूर्य शरीर मर जाएगा मैं मर जाऊंगा एक बार एक योग निग्रह करा रहा था मैं काफी लोग थे करा रहा था तो कराते कराते हम उसको पहाड़ पर ले गए फिर थोड़ा मैंने क्या जानबूझ करके कहा कि मृत्यु का भय दूर करने के लिए मैंने एक अभ्यास योग में कराता था तो मैं क्या करता हूँ चोटी पे जाता हूँ वहां से आप अचानक आपका पैर फसल गया और शरीर दर्द लुढ़ते लुड़ते हार खड्डी खोड़ फोड़ते खोपड़ी फोड़ती हुए फिर तो नीचे मरा हुआ देखो मन से यद्रा लेकर आ रहा उस नहीं चिल्ला ऐसा कर रहा था सचमुच योगिंद्रा कर रहा था और जो तो अनुभव वास्तव में मर गया और एकदम खड़ा हो गया मर गया बचाओ बचाओ हुआ योगिंद्रा करता हुआ बचाओ बचाव चिल्ला जो खड़ा होगा वास्तव शरीर गिरी में जा जा पे गया प्रॉब्लम वाला होता बाल योग शिविर में संस्कार संस्कार, संस्कार बाल संस्कार शिविर तो बच्चों को स्कूलों में बच्चों में कटकर लाता था जगह से तो वह एकदम खड़ा घबरा गया तेरे क्या हो गया मृत्यु भय दूर कर रहा हूँ मृत्यु भय बचाओ बचाव चला रहा है खड़ा होकर और बाकी बच्चे कई तो सो ही गए थे मैंने तो पता ही नहीं चला क्या हुआ कुछ जगह थे कर रहे थे अनुभव कर रहे थे मरावा देख रहे हैं मरावा को देखते लेटे हुए बच्चे वो सब आंखे खोल दिया कौन चला रहा तेरे तो हमने तो उनको ना ना ने से बाहर जाओ बच्चे फिर बच्चे फिर आंखें बंद करो फिर उस में ले गया वापस और का अपने आप को देखो आप अलग है और तो शरीर गिरा पड़ा है अब आप इष्ट आ रहे हैं तो शरीर को उठा के ले जा रहे हैं तुम लेटे हो यहाँ पे तुम्हारा शरीर लेटा हुआ है तुम सोए नहीं हो बार बार ये कहते पूरा मुर्दे को जलाने तक का कार्यक्रम तक दे कुछ बच्चे तो बड़ा आश्चर्य तो करें बहुत अच्छा लगता कि जीते जी एक स्वप्र जैसे मृत्यु को जगा हुआ अनुभव कर ले और उसमें विचलित ना हो ये कठिन होता है मृत्यु भय से अलग करने के लिए सबसे बड़ी असली मुद्रा बना है असल से खतरनाक भय तो मृत्यु भय सब के अंदर सब वेदांत भूल जाते हैं मृत्यु के सामने नहीं जब तो मृत्यु आने लग जाए बीमारी बढ़ने लग जाए हाय हाय हाय होने के कहा वेदांत कहाँ हम ब्रह्मास्ती जल्दी से जल्दी टैक्सी लाओ भाई तो ये करो वो करो दवाए खाओ खाओ खाओ भगो भगव भागो, भागो भगवो भाग, लगे रहते जल्दी से जल्दी सब वेदांत कठिन है मृत्यु भय लेकिन योग में ऐसा अभ्यास की जोड़ा गया है ताकि धीरे धीरे चीजों से अपने आप को मन को इतनी मजबूत करें मृत्यु सामने आवे तो कोई भयभीत ना हो सार्स दे ठीक है आओ भाई यमराज ले जाओ यमराज जी से हाथ दोस्ती बढ़ावे वेलकम करने वाले कौन है अभ्यास से होता है कैसे करना है वो समझा रहे शरीरों से अनुवृत्ति हो व्यावृत्ति अनवय हो इस शरीर यहाँ है शरीर वहां जब पहुंचोगे शरीर में शरीर वहां नहीं रहता है इसका अभाव है ये व्यावृत्ति हो गया एंड आप यहाँ आए वहां भी है यहाँ थे वहां भी है अतएव आप अनुवृत्ति हो रहे हैं अनवय हो रहा है आपका अनवय है और का व्यतिक है आपकी अनुवृत्ति ऐसी अवस्थाओं में श्रंग परस्पर अवस्था इसवरिक अनुवृत्ति और तरीका बता रहे हैं अभी कैसे होगा वो समझा रहे हैं कोशंग व्यक्त के द्वारा ही अपने ब्रह्मत्व निश्चय हो जाएगा उर्वश ही पूछा जब जीवात्मा का पंचकोषों से तादात में हो गया है अभी जीवात में ब्रह्मत्व कैसे सिद्ध होगा अनुवृत्ति और व्यावृत्ति अन्वी और वितरक के आधार पर आत्मा का जो आपको तोड़िए और अपने पंचकोश से अलग करेंगे आत्मा को तो ब्रह्मत्व सिद्ध हो जाएगा अनवय वक्ष्यमाण आगे विस्तार से समझाएंगे कैसे कैसे होता है अनुय पंचकोष कोश विवेक था पंचान कोशान अन्नमयादी नवेकता पांच कोष कौन है अन्नमयादी इनके विवेक से तो पंचान कोषा नाम जो पांच कोश है कौन है अन्नमयादी ना इनसे विवेकता प्रत्यकात्म विवेक पृथक करण अपने तो जीवात्मा का अपने स्वरूप जो है प्रत्येगात्मा जीवात्मा इस क्या करना है इन कोशों से विवेक करने का मतलब क्या पृथक करण अलग करके स्वात्मान प्रत्यत्मान तथा कोष भी उधत्य अर्थात अपनी आत्मा को उन कोशों से अलग निकाल कर बुद्धिया निष्कृष्य कैसे निकालोगे हैं? कोई थोड़ी है कि कोई लड्डू पेड़ा कहीं चिरा पड़ा पानी उसको निकालना है या कोई लोटा वोटा डूब गया उसको निकालना है आत्मा डूब गया कि सिर्फ निकालोगे तब कहते हैं बुद्धि से सब होता है बुद्धिया निष्कृष्य चिदानंद स्वरूप निश्चित अपने चिदानंद स्वरूप सच्चिदान सिद्ध किया था आपने उस सच्चिदानंद स्वरूप को निश्चय करके परम ब्रह्म पूर्वोक्त लक्षण प्राप्त होती अपने आप मैं वह परम ब्रह्म हूं सच्चिदानंद स्वरूपों चिन्मय रूप परमानंद स्वरूप ऐसा निश्चय कर लेता है हंस सोहम परमात्मा चिन्मयोहम सच्चिदानंद रूपो हम शिव हम सोहम ब्रह्म नारद प्रभराज परिषद में मंत्र दिया है कभी इस मंत्र के कमजोर रोज जपो शुरू में फिर इसका अनुभव करने को सोचो सो अहम् अहम् सह परमात्मा चिन्मयोह सच्चिदानंद रूपोह शिवोह सो अहम् ब्रह्म इस मंत्र को रोज जपे रोज स्मरण करें रोज स्मर चिंतन कर ध्यान करेगा तो ब्रह्मानुभूत करोधक है ना तत्व और तम का अभेद करता है वो यहां पर करते आप अपने आप को अलग कर लेते तरह से नहीं चलेगा उस अपने आप को अलग करने के बाद मैं वह ब्रह्म हूं सच्चिदानंद स्वरूप हूं ऐसे उस ब्रह्म के साथ अभेदानुभूति करना ऐक्य करना जरूरी तभी ब्रह्म की प्राप्ति होगी तथा क्या होता है ब्रह्म ही हो जाता है इसका इदानी है इधानी विवक्षित व्यतिक दर्शेती आप विवक्षित जानवय वितरेक व्यतिक अनुवृत्ति और, और यावृत्ति उन्हीं को दर्शा रहे